अंधेन नियम अंधा? एक तो लौकिक दृष्टिया भाषाकार ने तो कथन करी दिया और दूसरा विचार यह है कि अंधन में निकार्य नीयमस्तिका कटा यहाटजरठन नियम ऐसा अन्य भी आया हुआ करटा होता है नास्तिक कर्ट जरट कहते हैं के आसार उनमें जो बूढ़े हैं करटा कर्ट जरटे न था ऐसा अन्य स्मृति में है वो अंधे नहीं मन था अंधा का ही शब्दावी के शब्दांतर है अज समान देते हुए यह अर्थ्य टिप्पण कार ने बताया भी है छह नंबर टिप्पण में कर्टा नाम आचार्य बहुत वरट किंतरी करट एव कस्त जरट इतिभाव नु ये के स्वाचार उपदृष्टे नहीं वह था वर्जंतोपी कदम ये लोग जो है सभी अपने अपने आचार्य उपदेश के अनुसार ही चल रहे हैं फिर वो अनद को कैसे प्राप्त करेंगे नास्तिक भी नास्तिक भी नास्तिक गुरु के उपदेश को तो लेकर चल रहा है वो भी गुरु उपदेश का पालन कर रहा है वो कैसे अनुद चला जाएगा तब यहाँ पर उसका ऐसी आशंका निराश करने के लिए मंत्र में आया था अंधेन नियम अंध न खुद करटा आचार्य बोति वरट करट इति करट कर्टों का आचार्य कोई वरट नहीं हो सकता कर्ट में निकस्तिकों नासीक। का आचार्य कोई वरट मे मूर्ख मूर्ख नहीं हो सकता किटों में कोई जरट होगा कोई उनमें वृद्ध होगा ज्ञान वृद्ध होगा व्ययोद्ध होगा वही हो वह उनके गुरु होगा आचार्य को उपदेषा एति भाव कि भाई ठीक है जीवीय शास्त्र लोक्य लोक्यम सत्योलोके शुक्ल गो किए तृतीयाम गतिम्छति कुतूलोपास्थ्यम वल अवल स्वर्गम वित्लोक वी आशंका आशंकापनोदन पे पुत्र अवतारय अतव मूढ़वाद न सांपरा प्रतिभा के बार प्रश्न उठता है जिघीय मान जितना चाहते हैं चाहे स्वर लोक को चाहे सत्य लोक को शास्त्रों को जानते भी शास्त्र से लोग के मान नहीं और रहते जिगिय मान शास्त्रों का दृष्टि भी है उनको और जितना भी चाहते हैं सत्य लोग अथवा जो है स्वर्ग लोगों को अतएव उनको शुक्ल मार्ग या कृष्ण मार्ग उत्तरायण अथवा दशरायन मार्ग के द्वारा जाने के लिए वे कर, कर्म अथवा कर्मोपासना करनी चाहिए ऐसे न करता हुआ वे लोग क्यों तीसरे मार्ग को प्राप्त करते हैं जय सम मार्ग को यह प्रश्न का आशंका का जवाब को दे, देने के लिए ही ये अगला मंत्र आरंभ हो रहा है वित्तमोहे लोको नास्ति मे तीसरा पाद सांपरा अक्षर होता है इनमें पहले दूसरा और अंतिम पाद ग्यारह ग्यारह अक्षर के होते हैं छंद में पूरा कठोप्रषद लगभग ऐसा ही है पहला दूसरा पाद ग्यारह ग्यारह तीसरे पाद तेरह चौथे पाठ ग्यारह विषम वृत्त छंद है ये नास्तिक मानी तेरा अक्षर है और तो पहले दोनों पात ग्यारह ग्यारह न परा प्रतिभाति बालम सांपराय प्रतिभा तो मूढ़ अभी जितने भी सभी ऐसे ही है जितना आप तक पढ़े हैं न सांपराय प्रतिभाम प्रमाद्यंतम बालम तो स्पष्ट करते हैं प्रमाद्यंतम सोचना स्नंदो बाल स्नंदय को नहीं लेना जबी दूध मुआ बच्चा है मां का दूध पी रहा है और जो न्यायिकाधिक का व्याकरण काव्य कोष अनुदित न्याय शास्त्रो बाल वो भी नहीं लेना यहाँ पर किंतु तो बाल गौणे यहां परमाद्यंतम समझा जाए स्वयं मंत्र में आ गया विशेषण इसीलिए बालन के लिए न संपराय सांपराय तो पहले संपराय शब्द बनेगा संपरेयते संपराय मैंने परलोक भाष्य में आएगा इति सं संप, और गच्छते संपरेयत संपरा पर संपराय बनेगा परलोक वही प्रयोजन जिसका संपराय प्रयोजन अस्य इति सांपराय मैने स्वर्ग आदि लोकों के साधन परलोक का साधन वह न प्रतिभा वह भाषित नहीं होता है दिमाग में आता ही नहीं है किनको मूर्खों को इसलिए बालन शब्दगढ़ मूर्ख जब प्रमाद कौन करता है मूर्खी करता है शास्त्रों को पढ़ के भी प्रमाद कर रहा है मैंने कौन करता है शास्त्र पढ़ने के बाद भी प्रमाद करने वर्ग तो मूर्ख ही होता है तो जान की गलती कर रहा है जान के गड्ढे में गिर रहा तो मूर्खी तो करेगा ऐसे काम इसलिए कहते हैं बालम मैंने मूर्खा तो संपराय अर्थात परलोक स्वर्ग हो चाहे भ्रमलोक हो उत्तरायण दक्षिण मार्ग के जो साधन है उनका शास्त्रादियों के तरह तो जाने के बावजूद भी, भी शास्त्रीय कर्मों को त्याग करके अशास्त्रीय कर्मों में लगा हुआ है भले अशास्त्रीय कर्म में लगा है तो उसमें भी पुण्य कर्म में लगा कोई जरूर नहीं अशास्त्री पुण्य पाप सकल कर्मों में लगा हुआ है क्यों ऐसे कर रहा है वो ोहे नूढ़ और विशेषण दिया है वो क्योंकि मोह वित्त निरुपित मोह के द्वारा वह मोहित हो चुका है मोहेन मूढ़ दोनों की धातु है मोह वैचित्य मोह धातु से ही मोह और मूढ़ दोनों बना भाव में कथा प्रतिगत मूढ़ भाव में घं क्या दो मोह दोनों ही समाला हो जाता है प्रयोग इस प्रकार होते हैं क्योंकि मोह अन्य पद का विशेष है इसलिए कोई दिक्कत नहीं वित्त मोहन मोढ़ वित्त, वित्त निमित्त न अविवेक वित्त निमित्त अविवेक वित्त स्त्री पुत्र पशु आदि सब वित्त ही है सारा धनी है पुत्र रत्न गाया जाता है स्त्री रत्न गाया जाता है यह रत्न है इन रत्नों के जंजाल में पड़ा रहता है नवरत्न कमा लेता है ना वो कम से कम नवरत्न आदमी के पास नहीं? होते पत्नी एक रत्न है, पुत्र दूसरा रत्न है, पुत्री तीसरा रत्न है और इसके अलावा जो पत्नी का जो भाई होता है वो गुरु होता है शाला वो एक रत्न शाला संबंध में कथा मुख्य रत्न में से वो दुनिया में कोई नहीं मानेगा है शाला ही गुरु कृष्ण क्या था अर्जुन का सारा गीता आधारित शाला है तो कैसे कह सकते हो और ससुर को सास ससुर को भी माना गया रत्न सास और ससुर जो होते हैं जो दान दिए हैं कन्या दान दिए हैं और दान देने वाले महान हैं जिसे उनको रत्न चुले रत्न कहा गया है चार दो छे की नहीं हुए छ पौत्र और पुत्री रत्न का जो दामाद दो आठ और अंत में स्वयं आप नौ नौ रत्न मानते गृहस्थ कैसे हुए नौ रत्नों के जाल में हमेशा आदमी चिंता होता मूढ़ वैराग्य शतक की जो टीका है उसमें वर्णन किया है गृहस्थ के नवरत्न कौन से खुद अपना एक नहीं है उसको पहले गिनाया नहीं पहले अपने उसके सब चारों तरफ के आठ गिना दिया फिर कह दे तुम खुद जजमान पुरुष मोहे नित्त निमित्त अविवेक से मोहग्रस्त मोह है वो मोहग्रस्त होने से अर्थात के द्वारा अज्ञान के द्वारा आच्छादित इसलिए क्या बोल रहा है अयम लोगो एवास्ती अध्यार थी। जो कुछ भी है ये जो दीकर यही लोग है इसलिए खाओ पियो मौज करो पूरा चारवाक है चार वाक है, है। इसे अम लोग नास्ती पर ध्यान ऊपर से करना पड़ता है तुम्हें नास्ती पर कह दिया कि मानी ऐसे मानने वाला है वो निरंतर ऐसे मननशील है मानी मने मननशील है मंतुम इति मानी टिप्पण है आठ नंबर मननशील प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष निकारवाका प्रत्यक्ष मात्र प्रमाण में शरण रखता है वो प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण को मानता है हनुमान प्रमाण को मानता ही नहीं ऐसा जो नास्तिक चारवाक है ऐसे ही सारा दुनिया है पुनः पुनः ऐसे होने से लोग तीसरे मार्ग वाले हैं पुनर् पुनर्वशमापद में इसे लोग मेरे वश में बार बार आते हैं मैं इनको उठक पटक करते रहता हूँ एक जन से दूसरा दूसरे से तीसरा कुत्ता बिल्ली घोड़ा बना के इधर उधर घुमाते रहता हूं पुनर् पुनर्वशमापद्य में अब एक शंका होता है अप्रासंगिक विचार है तीसरे मार्ग का श्रेष्ठ प्रेष कहा था मामला दो तो की थी शुरुआत ने की थी विद्या का और विद्यार्थी का स्तुति करने के लिए अभी तीसरे मार कहां से मार्ग जो श्रेय दोनों से ये टपका जी मतलब बीच में या प्रसंग कई लोग उठाते इस मंत्र पर ये जो उपनिषद है और प्रश्न है भ्रम विद्या का उसकी पहले विद्यार्थी की परीक्षा लिया पूरा प्रथम जो वल्ली में चला गया और गया के के से संपन्न है। विद्यार्थी और आपने कहा संसार और और तुमको मैं श्रेय से मानता हूँ ऐसे कर लक्षण पिछले दो मंत्र बहवो अलोल पंथ कहने के बाद में पिछले पांच छठे मंत्र में के द्वारा जो बहुत लोलुप होते कौन लोग हैं उनको अविद्यार्थी जो है अविद्या बुद्धि वाले हैं उनको वर्णन कर दिए अभी तीसरे मार्ग से बाद में छठा मंत्री जो घुसारे हो क्या मतलब है इसका तब तो इसका जवाब देने के लिए कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि यह कर्मी और विकर्मी को एक साथ लेना चाहता है प्रियो मार्ग क्या है कर्मी है श्रेय मार्गी ज्ञानी है प्रियो मार्गी कर्मी है लेकिन जब कर्मी को हम लेते हैं सावेकरों ने विकर्मी का भी ग्रहण करना पड़ जाता है मैंने अकर्म कर्म विकर, इन है ना गीता में भी यही कहा तो यहाँ भी वही है अकर्मी कौन है ज्ञानी वो हो गया श्रेयो मार्गी जो श्रेय मार्गी है वो अकर्मी है जो प्रेय मार्गी है वो कर्मी है प्रसंग वसात की भी चर्चा हो जाना ही है वो छूट नहीं सकता उसका भी करना ही पड़ेगा भले वो श्रेय मार्ग मार्ग प्रेम से ये भ्रष्ट है वो वो मार्ग अधिकारी नहीं है लेकिन जो व्यक्ति प्रेमार्ग है वह उत्तरवर्ती आगे बढ़ने की कोशिश करने सबका आदत बोल चुके हैं आप हर आदमी की आदत है कि हम जहा हैं वहां से हम ऊपर जाएं लेकिन कई बार ब्रह्मवशात अवेक वसात क्या होता आदमी जहा है वहां से नीचे गिरता है नीचे गिरेगा तो कहाँ जाएगा ये पता बताना जरूरी है ना ये कर्मी उत्तरवर्ती आगे ना बढ़ करके ऐसे कर्म कर जाए जिससे नीचे गिर जाएगा तो कहां जा सकता है वो किस कोटि में हो जाएगा उस प्रश्न का जवाब देने के लिए यमराज जी ने यहां जान की विकर्मी का गणना कर यदि प्रेम मार्गी स्वमार्ग से भी भ्रष्ट होता है वह विकर्मी हो करके क्या होगा जय सोम नामक तीसरे मार्ग का अधिकारी हो जाता है दिखाना चाहते हैं जैसा श्रेय मार्गी स्वपथ से भी भ्रष्ट होता है तो अपने क्या कहा वो प्रेम मार्ग मिल जाता है प्रेम मार्ग के वाक्य में क्या अपने कहा था वह व्यक्ति वह उससे पुरुषार्थ से यऊ हीनो क्या बताओ हीने शब्द आ नहीं ही अर्था। या। ही अर्था। जब प्रेम मार्ग क्या हो गया श्रेय मार्ग से भ्रष्ट हो गया इस तरह से प्रश्नगा तो कहा जाएगा तो उसको बताना जरूरी है वो तो अंतिम मार्ग उसका जय सौम्य सर उससे भी ही थे थे तो नार्ग है कहा उससे भी भ्रष्ट होने का सवाल ही नहीं है विकर्मी ही अंत है विकर्मी से और कोई चौथा कोटि होता ही नहीं अकर्मी कर्मी विकर्मी तीन के अलावा कोई चौथा ही नहीं है ना चाहते नाम तेलोका ते यहाँ आया था ना वह असुर नाम तेलोका गाय आनंदा नाम तेलोका गोनो जगह आया हुआ है यह है आप इसलिए वो दोनों घटा करके तीसरे मार्ग को वर्णन जान के किया है भाष्य अतएव मूढ़ न सांपराय प्रतिपाती जिसले वे लोग मूढ़ हैं इसलिए उनको सांपराय का भान नहीं होता उन्हें साधनों का ही बोध नहीं रह जाता पढ़ लिख करके भी भूल जाते जैसे यहाँ भी देखते हैं ना हम लोग पढ़ते हैं विद्यार्थी वेदांत पढ़ते हैं वेदांत साधनों के बारे में जानते हैं कौन अपना रहा है? कोई अपना अरे स्वामी जी का तो बोलते रहेंगे हमें अपने को जो करना है सो हमें करना है उनको कह नहीं देते पिछले ग्रुप में तो हमने दो तीन विद्यार्थियों को देखा है साफ बोलते थे हमने सुना भी एक काते हुए मालूम काम ऊपर चढ़ गए थे सीढ़ी वो बोल रहा था दूसरे से हम चढ़ के ऊपर क्लासरूम में पहुंच चुके तो सुनाई दिया उसके बाद उन्हें कहा देखो लोग यहाँ स्पष्ट बोल रहे साफ में इसलिए आगे कहेंगे श्रमन तो भी बहुत लेकिन क्या भाई कोशिश को कोई पुण्य सुनने का अवसर मिला लेकिन अभी उसके साधन बहिरंग और अंतरंग साधन को अपनाने की प्रवृत्ति नहीं हो रही प्रवृत्ति नहीं होती कि जन्म का पुण्य था या किस का पाप था कि संसार से लाद खाया साधु के पास आ गया तो पुण्य थी पाप से एक ही दो ही तो होता है कि घर छोड़, तो छोड़ के आने के महापुण्य तो भी घर छोड़ के आएगा महापापी है तो भी घर छोड़ के आएगा दो ही आएगा। बीच वाले तो आएंगे बीच वाले उसी को वही रसल मिलेगा वो वही लाभ खाएगा तो वही रहेगा वो आएगा नहीं करेगा वहीं मजा आएगा उसको महापुण्यवान या महापापी वही आते हैं और जब महापापी महा आया है उसको अवसर मिला है उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी सुनने को अवसर मिला प्रवृत्ति नहीं होगी पुण्यात्म जो आता है वो सुनते ही पर उसको अपने उतारने कोशिश करता है ये पहचान श्रोताओं में से कौन किस संस्कार और वासना से आया हुआ है सुनने के बाद अपने जिन्ह कितना उतार रहा है वो पहचान क्यों नहीं बात तो क्या चीज और परा से सांपराय कंपरे कंत संपरा संपराय गुण हो गया संपरेय ते संपरा मैंने परलोक सम्यक प्रकार पर निकृष्टपेक्ष इति संप्राय जो सम्यक है और जहाँ वर्तमान है उससे उत्कृष्ट को जा रहा है इसलिए उसका नाम संप्राय तो कौन चीज हो सकती है यहाँ के पैसे पर उत्कृष्ट परलोकित तो होगा इसीलिए संप्रायकार तो परलो का परलोक हो गया साधन तद्धित प्रकरण में प्रयोजन अस्त प्रयोजन सूत्रे चूड़ा उपसख्या में विशाखाषाढ़ा दंड मंद दंड पठने वर्तिशीना प्रयोजन अद्वने पराय परलोक अस्थि प्रयोजन अस्थ साधन से अमुख साधन का प्रयोजन क्या है परलोक है उन साधनों को कहा जाता है सांपराय साधन विशेष क्या है वो साधन विशेष यज्ञादि स्वर्गादि के योग्य जो यज्ञादि वो साधन विशेष है शास्त्रीय कर्म और उपासना यज्ञादि और तदंगूत उपासना है तक केवल उपासना जो ब्रह्म लोक ऐसे भी जितने अंग्रह उपासना वगैरह है ना ब्रह्मलोक आदि को प्राप्त कराने वाले उनको भी ले सकते हैं कर्म और उपासनाएं यह साधन विशेष हो गया इसलिए लेना हमें शास्त्री को ही लेना है शास्त्री कर्म नहीं इसलिए दे दिए साधन विशेष शास्त्रीय क्यों परलोक का साधन शास्त्री ही हो सकता है और शास्त्रीय लौकिक साधन तो प्रलोक को प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि परलोक है यह जानते ही हम शास्त्र से इनको भी नहीं परलोक और उसके साधन भी शास्त्र से हम जानते हैं। परलोक का साधन लौकिक साधन तो हो ही नहीं सकता असंभव इसलिए कहते शास्त्रीय सांप्राय साल मन अविवेकि प्रति न भाति न प्रकाशते नोपदिष्टते न प्रतिभा न प्रतिभा न भाति न प्रकाशते अभिवेकी को वह सारे साधन सुनने के बाद भी उसके दिमाग में प्रकाशित नहीं होता नौप्रतिष्ठते उसके दिमाग में टिकता ही नहीं ऊपर ऊपर चला जाता है उड़ जाता है सारा बातें दिमाग के ऊपर ही उड़ जाता हवा से अंदर जाते घुसते नहीं, बैठते दिमाग में वो साधन इत्यता नौप्रतिष्ठते में भी हुआ। उसका भी सूत्र दिया, दिया। है मित्र नहीं होता का मतलब मित्र मित्र हो शास्त्र आचाराभ्या प्रकाश मानो ना सो बालय स्वदत उस बाल को रुचिकर नहीं होता स्वदत उसको अभिवेकी को अच्छा नहीं लगता ऐसे सागरों को सुन करके अच्छा नहीं लगता है उसको मंदिर में जाना पड़ेगा हाँ सवेरे अरे नहीं नहीं हो जो सिनेमा के लाइन में खड़ा होना पड़ेगा टिकट के हाँ अभी वो जाऊंगा बोले अभी चले जाऊंगा सिनेमा का लाइन में खड़ा होने को तैयार तो है चार घंटे हाँ जहाँ लाइन ही नहीं लग रहा है सीधा जाओ दर्शन कर जाओ भगवान का वहां नहीं जाने को तैयार है दुनिया की दुर्दशा है ना? इसलिए कहते हैं उनको ये शास्त्रीय साधन शास्त्र और आचार्य के द्वारा कहने के बावजूद भी वह सब इसके लिए रुचिकर नहीं होता किंतु लौकिक जो यह यह लोक के संबंधी जो साधन है उसी में उसको रुचि लगता है ये नव प्रतिष्ठित का अर्थ है प्रमादम प्रमादम कुरंतम प्रमाद को करता हुआ आलस करेगा क्या कोई आदमी आलस होता है कर नहीं सकता कोई इसलिए प्रमाद कर तो आलसी नहीं होता क्योंकि प्रमाद किया जाता है क्या किया जाता है प्रमाद करने का मतलब और स्पष्ट करते देखो पुत्र पशु प्रयोजनेशो प्रयोजन शो आसक्त मन पुत्र पशु आदि प्रयोजनों में आसक्त मन वाले का नाम ही प्रमाद प्रमाद को करता हुआ मन शास्त्रीय कर्म रूपासना में आसक्ति होना चाहिए शास्त्रीय कर्मोपासना में आसक्ति न करते हुए अशास्त्रीय पदार्थों में आसक्ति करना तद तो अनुकूल व्यवहार करने का नाम ही प्रमाण है उस प्रमाण को करता हुआ तथा वित्तमोह मोढ़ के लिए वित्तमोहे न वित्त निमित्ते न अविवेक नित्त निमित्त अविवेक हो जाता है आदमी को यह सबसे खतरनाक है उत्तरादि तो सामान्य है, है लेकिन वित्त को लेकर के जो होता है यह सबसे खराब है वित्त का अहंकार जो है किसी को कुछ समझता नहीं है बाकी अहंकार कुछ कुछ दब भी जाते हैं आदमी का अहंकार सबसे खराब होता इसलिए कहते वित्त इसको अलग गिनाया पृथक गिना दिया वित्त मोहन को पित्त विवेके मूढ़ तमसा आच्छ तम के द्वारा आच्छादन किया हुआ होकर के क्या निर्णय उसने लोको सेव कर जोड़ ने यम एवलोकोड़ अयम एवं दृश्यमान स्त्री अन्नपाद विशिष्ट जो दृश्यमान यही एकमात्र लोक है और कोई परलोक नाम का चीची नहीं उसका साधन का पीछे क्या जाना क्यों क्या ही दिखाई देता हुआ यह लोग ये धरती नहीं ये धरती को लोक नहीं कह रहा वो क्या है लोग स्त्री अन्न पान आदि विशिष्ट स्त्री अन्न पान आदि विशिष्ट अपने घर द्वार है वही उसके लिए लोक है बाकी दुनिया कुछ नहीं बाकी दूसरा आदमी भी अपना नहीं है उसको लोक नहीं है दूसरा आदमी को क्या है उसको लुटो उसको लूट के अपनाया इसको। उसे ऋण लो मीठा मीठा बनो प्रेम से उसका कर्जा लो और लात मार दो कर दो ऋण कृतवा शास्त्र कहता चारवाक शास्त्र <laughs> क्या अरे तुम्हारे ऋण जो लोग अगला जम देना पड़ेगा अरे अगला जम कौन देगा है पुनरागमनं पुनरागमन को शरीर भसभूत हो रहा है वो कहां से लौट के आने वाला है ऐसे ऐसे तर्क दे करके कहने तो वाले चारवाक वाक को तो कहता है नास्ती तो लो, पर लोग नहीं दिखाया जाता वो लोग पर स्वर्ग आदि हम मानते ही नहीं मणनशीलो किस प्रकार का निरंतर मानी। मानी। मानी, मानी मानी मानी ना मणनशीलो मंत्रुशीनो मणिमानो पाया था चैतन महाप्रभु के श्लोक में है ना अमाना आमानी के द्वारा अपमान किया जाने के बावजूद मान देने वाला ही महान साधक होता है इस तरह से मानी बहुत बार आता है मनशील जायस्वृ तीसरे ही मार्ग के अधिकारी हो जाते इसलिए पुनः पुनर् जनयता वशं आपद्यते। पुनः आप के ऊपर लिख दिया जायस्वृषि तृतीया ऐसा ब्रजाण गोप्रस मंत्र में कहा है चार चार में आता है जयस्व मृयस्व उसी को यहाँ दूसरे शब्दों में कठोर प्रयोगी भी उपनिषदी है समान विषय है इसलिए संकेत कर दिया वाले शब्दावली शब्दावली मद अम आप मद ने मे मृत्यु ममा मुझ मृत्यु का जिन मरुणाक्षण दुख प्रबंधारूढ़ का मतलब क्या है निरंतर पुनरअि जन्म पुनरअि मरणम पुनर जनरी जठरे वो चक्कर में लगा रहने वाला है ये न ऊपर के लोगों में जाता है नीचे के लोगों में जाता है यही बदलते रहता है बस नो प्रमोशन नो डिमोशन ओनली ट्रांसफर यही परिस दुनिया में केवल हो एक युन से दूसरा युन में ट्रांसफर होते घूमते रहता है जैसे अधिकारियों को होते ना ट्रांसफर होते रहते हैं केंद्र सरकार के कर्मचारी हर जन राज्य सरकार कर्मचारी में ट्रांसफर इधर से उधर पट वही इसका भी होता है बेचारे का जन मरण आदि लक्षण जन मरण आदि आदि से पीछे वाला भी लेना जो चार और परिणाम है ना अस्ति वर्धत है विपरिणमत है अपक्षीयत है आदि से लेनेंगे लक्षण जो कि कैसा है वह दुख प्रबंध की धारा है वो उसी पर आरूढ़ होकर के ही ये सब रहते हैं इत्यर्थ एवं विधेयक प्राय जो है एवं विधे तीसरे मार्ग की अधिकारी सारी दुनिया ही लगभग है भास्कार कह देते हैं सारी दुनिया प्राय इसी के अधिकारी हो रखे जाए इस धरती पर क्या हो मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है कभी बाघों की संख्या बढ़ गई अब बाघों की संख्या घट रही है आदमी की संख्या बढ़ रही है ये संख्या इधर ही बढ़ता घटता रहता ना आपस में कि यही पैदा और यहीं मर रहे चक्कर ही चल रहा है कभी कुछ ज्यादा हो जाते कभी कुछ ज्यादा होता है कि इकट्ठे पैदा हो जाते हैं वहां जाकर मर गए यहाँ सुमानी लहर में इकट्ठे मच्छर बन गए कुछ न जैसे हो जाते तो यही घूमते प्राय सबका यही हाल है क्योंकि हा, सभी जो कुछ भी हमको दिख रहा है वो धर्म कर रहा है पूजा पाठ कर, कर रहा है वो भी सुख के लिए पूजा पाठ कर रहे है। हैं है। है क्यों कोई बढ़िया विशेष गद्दी मिल जाए करोड़ों रुपयों वाला गद्दी मिल जाए इसे जब तब कर रहे हैं ध्यान लग रहे हैं महात्मा ब्रह्मचर में देखने को है ग्रस्त में देखो वो भी यही सोचता है तो बढ़िया से बढ़िया चीजों को पाने के लिए लगा हुआ है। जो है जितना उस आगे बढ़ने के लिए लगा है इन कोई स्वर्ग चाहता नहीं ना मोक्ष चाहता प्रायेण एवं विद्पणी इसलिए विस्तार समझा इस बात को अन्य छेय के एवं विद्याकरण उपक्रम में धूर में विपरीत विषुचित्य विभिन्न फल तमुक् विद्यावीस श्रेय भाजनमी विद्यालम उत्तर श्रेय अन तो वैदिक अविद्याशे स्वर्गलिण तृतीय असंगताशंग कामया के कर्म प्रवर्तमान कामनावर्धन विश्व हानि कर रहा है काम कामना पूर्वको था यहाँ पर देखा आपने यही वाजश्रवा था सर्वस्व दान वाला कर रहा है इन लोक में श्राप्त होने के लिए कर्म नामे विकर्मी अभेदेना यम उक्ति कर्मियों में भी ऐसे करने वाले लोग विकर्मी कोटी में आ जाते गिर जाते हैं वे भी अपराप से भ्रष्ट हो रहे हैं उनको दिखाना चाहते हैं, तार्शकर्मियों को आवि, आविकर, विकर्मियों के साथ अभेर करता हुआ दिखाना चाहते हैं भगवान यमराज जी यहाँ पर फल नानी और भूष्टम मंत्र फल में भी क्या खास अंतर है स्वर में भी जाएगा मान लो कर्मी लौटेगा के कहा आएगा फिर वापस आना ही है विकर्मी यही चक्कर काट रहा है इधर ऊपर नीचे चकर काटता है इतना ही अंतर है ना एक ऊपर नीचे चक्कर काट रहा है एक गोल गोल चक्कर काट रहा है तो दोनों चक्कर वाले ही है? क्या बेटे बात तो लौट के यही आना हुआ दे दे तो और भी खराब है लॉन्ग पीरियड बाहर रहने से और खराब है वो सुखी की वासना पड़ जाएगी और यहाँ चक्कर ज्यादा घर जल्दी वैराग्य हो सकता है इसको वहाँ जल्दी वैराग होने वाला नहीं है इसलिए जल्दी वैराग हो जाएगा जल्दी से क्या चाय सिंगी सी काट रहा हूँ अनेक जन्मों से पापी पाप है क्या जब उत्तर उत्तर पाप बढ़ेगा जब पाप बढ़ेगा दुख बढ़ेगा दुख बढ़ेगा तो चारों तरफ से लोग खाएंगे उसको तो वैराग्य हो जाएगा वैराग्य का कभी कारण पाप है ना ये इसे मैंने पहले कह दिया दोनों तरफ के लोग यहाँ आते हैं माँ भी माँ पंडी अरे पापी जो आ रहा है ना उसके अंदर जो बीज पड़ जाएगा वो तो बीज भी कभी तो वर्णन <laughs> कर रहा है जो सुनते हैं सुन करके भी कुछ नहीं ग्रहण कर पाते वो पापियों का लक्षण आ रहा है अगले श्लोक में देखो यू श्रेयवर्ती सहाय कष्ट देव अवतरणी का भाषा दे रहे हैं अगले मंत्र का जो श्रेयवर्ती नचे था जैसे हजारों में एक होगा सहस और आत्मविदी श्रेयवर्ती यु श्रेयवर्ती सहस्रेष कश्चित देव आत्मित हजारों लोगों में से एक एकाद श्रेयवर्ती होता है उन हजारों श्रेयर्तियों में से भी एक आज होता सिद्धान सिद्धान तो। फिर करने वाले भी हजारों में से एक बोल दिया इसलिए कि देखो और वो भी कैसे तुम्हारे जैसे तो कोई एकाध ही होगा एक वचन यू श्रेवर्ती सो सा, कशित सब एक वचन बोल रहे हैं और तद विधो अभी हम राज्य के प्रसंग जोड़ दिया तुम्हारे जैसे मैंने कौन किसके जैसे नचिकेता जैसे कोई एक पैदा होता है इस दुनिया में हजारों के नहीं होते सैकड़ों में भी नहीं होते एकाध होता है यशमार्थ क्यों ऐसा आप रहे बहुत देखने मिल रहे हैं यहाँ तो खूब मिशन में अमुक मिशन अमुक मिशन हजारों साधु घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं कि श्रेवृत्ती कोई कोई होता है हजारों श्रेवृती आधे सन्यासियों के संख्या को लिया जाए सकल संप्रदायों का एक करोड़ से ऊपर हो जाएंगे देश की संख्या का सन्यासी है महात्मा ही लोग है सकल संप्रदायों को मिलाओ हर संप्रदाय सन्यासी कितने हैं पचास लाख से ऊपर हमारे अपने अपने देश की जनसंख्या से मतला अपने देश की संख्या डेढ़ सौ करोड़ उसे डेढ़ करोड़ महात्मा है वन परसेंट वाक्य नहीं हुआ तब कैसे कहते कश्चित तब कहते हैं है तो शरीर से वेशधारी है कोई भी साधनधारी नहीं है क्यों क्योंकि देखने को साथ मिल रहा है दुनिया में श्रवण या बहुबिरी न लभ्य क्षृणंतो भी बहवो यम न विद्यु आचार्यो वक्ता कुशलो लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशला अनुसिष्ठ क्योंकि राम से मिशन का सिद्धांत है ईट लेके पुल वर्क लेके पुल स्लीप लेके पुल एंड डाई लेके पुल ये सिद्धांत है केवल कर्म करो बस वेदान फेदान आलसियों के काम है आलसी महात्मा का में सबको वेदांत नहीं पढ़ने नहीं देते सब ब्रह्मचारी को सिलेक्टेड ब्रह्मचारी को केवल वेदांत पढ़ने छोड़ते बाकी सब जाओ हॉस्पिटल में नर्स बनो कुछ बनो काम करते रहो धा करो दिन रात रगड़ देते काम करते सिद्धांत ही पुल वर्क लेके बोल स्लीप लेको सुनने को भी कहा से मिलेगा बहुत ही है धालु हैं सफेद में है ब्रह्मचारी हैं है लेकिन सुनने को भी उनको नहीं मिल रहा है ऐसे भी मिशन है श्रवणाया भी। भी। और श्रमशन तो सुनने को मिल भी रहा है लेकिन यमुन भी क्यों उस आत्मा को कोई नहीं जानता सुन लिया हम ब्रह्माष्टी ब्रह्म को बोल भी रहे है। बोलने में क्या भी कहें लेक्चर तो गृहस्थी पंडित ही दे सकता है वेदांत लेक्चर है सुभ्राय शर्मा फेमस बेंगलोर में प्रकाश का रेले बोलता बोलता है है है भाषी की था, रटा हुआ और उसके आप देखेंगे ना विशेषण उसका अभी तक पेट भरा नहीं है एक बार प्रिंट किया तो मैगजीन उसका सारा विशेषण दो पन्ना भरा इत्यादि उसे भी छोड़ दिया इत्यादि दो पन्ना के अंत में इत्यादि श्री वेदांत श्रोत्र ब्रह्म वे शर्मा अंत अंत में इतने विशेषण से भूख नहीं मिट रही है क्या पंडित क्या वेदांत सुनना सुनाना अरे निर्विशेषता को प्राप्त करने चले हो ब्रह्म, निर्विशेष निष्क्रिय है वह विशेषणों को जोड़ रहे है और जोड़ो और जोड़े जितनी है इतनी कम है क्या है आप मनुष्य है सबसे पहला विशेषण है जीव भाव पहले आया वो विशेषण अनेने ने जीवन आत्मा नाम रूप व्या करवाणी छांद की कहता है जीव भाव विशेषण आई ये सबसे पहला फिर उसे मनुष्यत्व आ गया मनुष्य विशेषण जुड़ा फिर मनुष्य ब्राह्मण विशेषण क्षत्र कोई नहीं छुट गया फिर उसे अमुक गोत्र अमुक शाखा अमुक, अमुक वाला अमुक, अमुक अमुक अमुक कितने विशेषण जोड़ देते हैं हमारे है? दक्षिण के ब्राह्मण के मुख से सुनो तो पता सारा विशेषण बताता है पांच फुट तो लगता है प्रदिष्ठ बोलने में ये प्रवर ये सूत्र हमारे ग्रंथ ये हम इस परम्परा करें सब बोलेगा पांच मिनट लगता है अवित्री विशेषण से आदमी अभी खुश रहें और विश्व जोड़ना चाहता है लोग धन संग्रह के इसलिए हमेशा ये डोनेशन देना चाहिए डोनेशन दो ये डोनेशन दो डोनेशन डोनेशन की जरूरत क्यों? है है और बोलते संसार ऐसा हेतु हेतु भाव बोलता नहीं कोई भी फुलम खुला सही वेदांत भगवान सीधे शुरू करते हैं ब्रह्मसूत्र पशुपात आचार्य सब पशु हैं आज किसको तो तुम पशु हो तुम गधा हो तेरा अकल ही नहीं मूर्ख हो मूढ़ हो ऐसे ही सब शब्द उनको बोलोगे तो उठ के भाग जाएंगे कौन सुनेगा आपका वेदांत तुम सुधरना चाहिए मनुष्य बनो क्या तेरा शरीर मनुष्य का है हृदय से तुम पशु हो ऐसा सब कहने लोगों को ही प्रवचन दोगे तो सब उठ के भाग जाएंगे कहेंगे महात्मा पागल होकर बोलती है को पागल कर देंगे कोई नहीं सुनता सही वेदांत का हो तो कोई नहीं सुनेगा आप तुम जीवात्मा नहीं हो तुम मनुष्य नहीं हो तुम ब्रह्म हो तो कौन सुनेगा तो सुनेगा ही नहीं है इस ऐसे कैसे कह रहा है तो पागल हो गया महात्मा मैं मनुष्य नहीं हूँ बोल रहा बताओ समझ ही नहीं सकता और कहा जगत ही पैदा नहीं हुआ तो हंसएंगे क्या जगत में पैदा नहीं होगा बैठा है मंच को बोल रहा है और कहते हैं जगतिक व्यंग का दोष है असली वेदांत अजाप का तो कोई सुन ही नहीं पाता दृष्टि सूचीवाद भी पचती नहीं है आसानी से और दृष्टि बोलेंगे तो उसको भी उल्टा समझता है, जगत को भ्रम समझ लेता बड़ा है बड़ा मुश्किल काम इसमें आश्चर्य वक्ता हेतु है श्रपरियो न लभ्य के प्रति और श्रम तो भी बहुम विध्यों इसको दो भागों में विभाजन करके उसका हेतु दे रहे कुशलो वश्य लो ज्ञाता सुनने में भी दो प्रकार एक लब्धा दूसरा ज्ञाता है। लब्धा और ज्ञाता में अंतर किया उस तत्व में निष्ठा हो जाती है निष्ठा हो गई जैसे सारा साधन प्रा रहा है मण निशन में लग जाता है लोग संग्रह सारा बात छोड़ करके एकदम मण्डित लग गया हो वो लब्धा और यदि स्वरूप निष्ठा ही पा लिया आश्चर्य तो कुशल भी नहीं होता आश्चर्य हो गया, तो गया। इसलिए लब्धा कुशल है और ज्ञाता आश्चर्य स्वरूप निष्ठा गुरु के मुख से सुनते सुनते सुनते सीधा ब्रह्म हो जाए स्वरूप निष्ठा हो जाए ये तो महान आश्चर्य तत्वनिष्ठा होना बुद्धि का खेल है स्वरूप निष्ठा होना अंतकरण का आत्यंत शुद्धि का मामला है दोनों अंतर चीज है त्वनिष्ठा केवल बुद्धि की दृश्य बुद्धि से वह तत्व निष्ठा बन जाती है लेकिन अनुभूति अनुभूतिपुर महान आश्चर्य ही है अतएव ऐसा जो होगा उसको हम क्या मानते हैं कुशलानुशिष्ठा कुशल आचार्य से उपदेश प्राप्त किया वह वही पुरुष निश्चित रूपेण ज्ञाता होगा सर्वनिष्ठ होगा वह महान आश्चर्य ही होगा